उन्हें आश्वासन देते हुए हंसने लगे तदनंतर आकाशवाणी को सुनकर तत्व विचार विशारा स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चले उस समय वे नंदीश्वर पर सवार थे और उन्हीं के समान पराक्रमी वीरभद्र भैरव और क्षेत्रपाल आदि उनके साथ थे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 और कवंश धारण करके उसने धनुष बाण उठाया फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई जो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूर्ण का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा अंत में युद्ध स्थल में शंखचूर्ण का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह उठाया जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य है तब तत्काल ही उसका निषेष करने के लिए यो आकाशवाणी हुई शंकर मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय इस त्रिशूल को मत चलाइए ईश यद्यपि आप क्षण मात्र में पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वथा समर्थ हैं फिर इस अकेले दानव शंख की तो बात ही क्या है तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए महादेव आप उस देव मर्यादा को सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए वह देवमर्यादा यह है कि जब तक इस शंखचूर्ण के हाथ में श्रीहरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी तुलसी का सचित्व अखंडित रहेगा तब तक इस पर जरा और मृत्यु अपना प्रभाव नहीं डाल सकेंगे अजय जगदीश्वर शंकर ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिवजी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथास्थ कहकर उसे स्वीकार कर लिया और विष्णु को उस कार्य के लिए प्रेरित किया फिर तो शिव जी की इच्छा से विष्णु वहां से चल पड़े वे तो मायावियों में भी श्रेष्ठ मायावी ठहरे अतः उन्होंने एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण किया और शंख चुण के निकट जाकर उससे यो कहा वृद्ध ब्राह्मण बोले दानवेंद्र इस समय मैं याचक होकर तुम्हारे पास आया हूं, तुम मुझे भिक्षा दो दीनवत्सल अभी मैं अपने मनोरथ को प्रकट नहीं करूँगा जब तुम देना स्वीकार कर लोगे तब पीछे मैं उसे बताऊँगा और तब तुम उसे पूर्ण करना ब्राह्मण की बात सुनकर राजेंद्र शंखचूर्ण का मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे जब उसने ओम कहकर उसे स्वीकार कर लिया तब ब्राह्मण ने छल पूर्वक कहा मैं तुम्हारा कवच चाहता हूँ यह सुनकर ऐश्वर्यशाली दानवराज शंखचूर्ण ने जो ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी था वह दिव्य कवच जो उसे प्राण के समान था ब्राह्मण को दे दिया इस प्रकार श्रीहरि ने माया द्वारा उससे वह कवच ले लिया और फिर शंखचूर्ण का रूप धारण करके वे तुलसी के पास पहुँचे वहाँ जाकर सबके आत्मा एवं तुलसी के नित्य स्वामी श्रीहरि ने शंखचूर्ण रूप से उसके शील का हरण कर लिया इसी समय विष्णु भगवान ने शंभु से अपनी सारी बात कह सुनाई तब शिवजी ने शंखचूर्ण के वध के निमित्त अपना उद्दीप्त त्रिशील हाथ में लिया परमात्मा शंकर का वह विजय नामक त्रिशूल अपने उत्कृष्ट प्रभा बिखेर रहा था उससे सारी दिशाएं पृथ्वी और आकाश प्रकाशित हो उठे वह मध्यान्हकालीन करोड़ों सूर्यों तथा तो प्रणयाग्निक शिखा के समान चमकीला था उसका निवारण करना असंभव था वह दुर्धर्ष कभी व्यर्थ न होने वाला और शत्रुओं का संहारक था वह तेजों का अत्यंत उग्र समूह सम्पूर्ण शस्त्रास्त्रों का सहायक भयंकर और सारे देवताओं तथा असुरों के लिए था। वह एक ही स्थान पर ऐसा दमक रहा था मानो लीला का आश्रय लेकर संपूर्ण ब्रह्मांड का संहार करने के लिए उद्यत हो उसकी लंबाई एक हजार धनुष और चौड़ाई सौ हाथ थी उस जीव ब्रह्मस्वरूप शूल का किसी के द्वारा निर्माण नहीं हुआ था उसका रूप नित्य था आकाश में चक्कर काटता हुआ वह त्रिशूल शिवजी जी की आज्ञा से शंखचूल के ऊपर गिरा और उसने उसी क्षण उसे राख की ठेरी बना दिया विप्र महेश्वर का वह चूल मन के समान बेगशाली था वह शीघ्र ही अपना कार्य पूर्ण करके शंकर के पास आ पहुंचा और फिर आकाश मार्ग से चला गया उस समय स्वर्ग में धुंदुभिया बनने लगी गंधर्व और किन्नर गान करने लगे देवों तथा मुनियों ने स्तुति करना आरम्भ किया और अपस्नाए नृत्य करने लगी शिव जी के ऊपर लगातार पुष्पों की वर्षा होने लगी और ब्रह्मा विष्णु इंद्र आदि देवता तथा मुनिगण उनकी प्रशंसा करने लगे दानवराज शंखचूर्ण भी शिव जी की कृपा से शाप मुक्त हो गया और उसे उसके पूर्व श्री कृष्ण पार्षद रूप की प्राप्ति हो गई शंखचूर्ण की हड्डियों से शंख जाति का प्रादुर्भाव हुआ जिस शंख का जल शंकर के अतिरिक्त समस्त देवताओं के लिए प्रशस्त माना जाता है महामुनि श्रीहरि और लक्ष्मी को तथा उनके संबंधियों को भी शंख का जल विशेष रूप से अत्यंत प्रिय है किंतु शिव के लिए नहीं इस प्रकार शंखचूड़ को मारकर शंकर उमा स्कंद और गणों के साथ प्रसन्नता पूर्वक नंदेश्वर पर सवार हो शिव लोक को चले गए भगवान विष्णु ने वैकुंठ के लिए प्रस्थान किया और देवगण परमानंद मग्न हो अपने अपने लोक को चले गए